हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम काली साया है तेरे बालों का साया है तेरे बालों का तू बल खाती इकन दिया हर मौज तेरी अंगड़ाई जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बनाया। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों आज फिर वही हुआ कि आपसे बात करने के लिए विषय सोचने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी क्यों क्योंकि कोई ना कोई घटना जिंदगी में ऐसी हो ही जाती है जिसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत आ पड़ती है या यूँ कहा जाए कि वो घटना कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है अभी पिछले दिनों हम लिफ्ट में मैंने आपको शायद बताया नहीं है कि मुझे पिछले कुछ दिनों से घुटने में तकलीफ हो गई है तो साहब घुटना मोड़ने में और ये सब दर्द होने लगा तो जाकर दिखाया डॉक्टर को और पता ये चला कि साहब घुटने में हड्डी कोई बढ़ गई अब साहब उसके बाद नतीजा ये हुआ कि चलना फिरना थोड़ा महाल हो गया और इधर उधर जाकर दिखाया फिजियोथेरेपिस्ट साहब ने ये सलाह दिया कि भाई आप एमआरआई करा लीजिए तो साहब हम एमआरआई कराने चले गए हमारा नियम यह है कि हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो हम पति पत्नी एक साथ ही जाते हैं वजह यह है कि भाई दो ही लोग रहते हैं तो ये होता है कि अगर सब्जी लेने भी जाना है तो साथ ही चलें मतलब इसमें कोई देखिए ये कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है मगर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब भी निकलते हैं तो सामान्यता साथ साथ ही निकलते हैं तो साहब उस दिन भी हम अपना एमआरआई आर करा के वापस आ रहे थे तो हमने एमआरआई का समय थोड़ा सुबह का ही ले लिया था और नतीजा ये हुआ कि हम साढ़े बजे वापस अपनी बिल्डिंग में पहुंच गए और लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे हम साहब सातवें माले पर रहते दूसरे माले पर उस लिफ्ट में एक महिला चढ़ी और उन्होंने चढ़ने के साथ ही सवाल पूछा लैला मजनू की जोड़ी कहां से आ रही है हम और हमारी पत्नी हम दोनों ही हंसने लगे क्योंकि इस परिपक्व उम्र में यदि कोई आपको लैला मजनू कहे तो बात थोड़ी हास्यास्पद हो ही जाती है मगर खैर संभवतः उन्होंने हमको बार साथ आते जाते देखा होगा तो उन्होंने ये शब्द लगा दिया हम हमारा दिन बन गया वो क्यों क्योंकि यदि किसी बड़ी उम्र वाले आदमी को आप ऐसा कोई कमेंट लगा देते हैं तो उसको अपनी उम्र में कुछ वर्ष कम नज़र आने लगते हैं यानी कि अगर हम इसको बिहेवियरल साइंस की भाषा में कहें तो जैसा कि हमारे गुरु जी अक्सर कहा करते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक देना और अगर स्पिरिचुअल भाषा में कहें तो ये कहा जाता है कि जब भी किसी से मिलो तो उससे अच्छी बात कहो यानी कि ऐसी कोई बात कहो जिससे कि उसको खुशी मिले आप साहब हर समय तो आप कोई मतलब की खुशी वाली बात तो कर नहीं सकते ना ही कोई ऐसा धार्मिक प्रवचन दे सकते हैं उस महिला ने अनजाने में ही हमको एक पॉजिटिव स्ट्रोक दिया और जहां पर आवश्यकता नहीं भी थी वहां भी उसने हमको खुश करने के लिए कुछ कहा साहब हम यही सोचने लगे उस एक घटना ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमने तो अपने जीवन में एक नियम बना रखा है कि भाई अगर कर सको तो किसी से उसकी यदि आप कोई बात होती है तो उसकी किसी न किसी बात पर प्रशंसा करो और यदि आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो मत बोलिए ये हमने अपने जीवन में एक नियम बना रखा है ये नियम बनाने के पीछे बहुत से कारण हैं और उन कारणों के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे मगर हमको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिरकार वो क्या बात है वो क्या चीज़ है जो हमसे ऐसा करने को हमें मजबूर करती है हम में से बहुत से लोगों ने इस पर एक साइकोलॉजिकल किताबें भी पढ़ी होंगी वो आई एम ओ यू आर ओ उसमें कहा जाता है की ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में पॉजिटिव स्ट्रोक्स देना वगैरह वगैरह मगर अब अगर जो हम सोचे कि अधिकांश लोगों ने तो ये सब पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, मगर तब भी बहुत से लोग अपने जीवन में इसका पालन करते हैं यानी कि वो अकारण ही दूसरों की प्रशंसा करते रहते हैं तो मैंने ये सोचने का प्रयास किया कि आखिरकार ऐसा होता क्यों तो साहब मैं कुछ बातें सोच पाया और मैं आपके साथ उन विचारों को साझा कर रहा हूं और आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इनमें से अगर कोई काटना चाहे यानी कि आप कहें कि साहब नहीं ये तो ठीक नहीं है तो आप मुझे अवश्य बताइए और चाहे तो मुझे पर्सनली मेल करके चिट्ठी लिखकर या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ करके या कमेंट में जहां पर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वहीं पर कह दीजिए और अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो साहब वो जोड़ दीजिए वो भी इन्हीं जगहों पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तो साहब मैंने सोचा ये कि सबसे पहली बात तो ये कि मेरी तरह के कुछ लोग होंगे यानी जिनको कल्चरली ये बताया गया होगा कि भैया दूसरे की प्रशंसा करना एक पोलाइटनेस है और सामाजिक तौर पे यह बात स्वीकार्य है मैं आपको बताऊं जब मैं नौकरी करने के लिए निकला था तो हमेशा से मेरा ये विचार था कि मुझे यदि मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूं तो ऐसा व्यवहार करूं जिससे कि उनको चोट ना पहुंचे यानी कि मन में भी बुरा ना लगे ये मेरा विचार था मगर मैं ऐसे विभाग में काम करता था उस टाइम पर कि भाई मेरी बातों से चोट तो पहुंचती ही होगी किसी ना किसी को दुख तो होता ही होगा मगर मैं प्रयास अवश्य ऐसा करता था तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मतलब नहीं होता है प्रशंसा करने का मगर सॉरी माफ कीजिएगा मगर हम चूंकि सामाजिक रूप से ये तारीफ करना स्वीकार्य है और पोलाइटनेस माना जाता है इसलिए हम तारीफ कर देते हैं अच्छा दूसरा यह भी वो एक कारण हो सकता है कि कभी हम इसलिए बेवजह तारीफ करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमको पसंद किया जाए भाई जो भी आपकी तारीफ करेगा आप आप उसको उसको पसंद करेंगे स्वीकार करेंगे तो हम किसी की तारीफ शायद इसलिए भी कर सकते हैं कि बदले में वो हमको पसंद करे ये भी एक कारण हो सकता है अच्छा इसका रिवर्स भी एक कारण हो सकता है कि भैया कहीं ऐसा न हो कि वो हमें रिजेक्ट कर दे आप जानते हैं बहुत सी तारीफें इसलिए भी की जाती हैं ये तारीफ़ें कौन सी होती हैं ये आप समझ सकते हैं ये तारीफ़ें नॉर्मली युवावस्था में की जाती हैं नहीं प्रौढ़ावस्था में भी होती है मगर वृद्धावस्था में सबसे कम होती हैं और प्रौढ़ावस्था और युवावस्था में थोड़ी ज़्यादा होती है जहाँ पर कि आप किसी की तारीफ केवल इसलिए करते हैं कि भैया वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे क्योंकि आप मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग ये बात मानेंगे नहीं स्वीकार नहीं करेंगे मगर आप तारीफ के काबिल नहीं भी हो तो भी आपको ये उम्मीद होती है कि शायद सामने वाला भी मेरी तारीफ करे मगर अब क्या बताएं साहब अच्छा एक कारण है जब इसी पे बात चल रही है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अगले पर एहसान लादना चाहते हो यहां पर हम क्या करते हैं कि हम तारीफ करके चाहते हैं कि हम उसका फेवर गेन कर लें या उसके साथ अपने संबंध बढ़ा लें तो ये एक तरह की चापलूसी है मगर शाब्दिक रूप से देखा जाए तो चापलूसी उसकी करते हैं जिनसे आपको कुछ पाने की आशा होती है कभी कभी मैंने तारीफ की बात बेवजह जो शब्द जोड़ा था ना वो इसीलिए जोड़ा था कि यहां से कुछ पाने की आशा नहीं होती यहां पर हम केवल बस यू ही तारीफ कर रहे हैं और हम अगले को खुश कर रहे हैं कि वो कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए बस इतना ही मेरा उद्देश्य है अच्छा कभी कभी ये फालतू की तारीफ जो है ना वो इसलिए भी होती है कि देखिए एक तो होता है कि नाराज ना हो जाए दूसरा होता है कि साहब हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अगला क्रिटिसिज्म नहीं करेगा मेरा यानी कि कम से कम मेरी आलोचना नहीं करेगा यहाँ पर आपको एक उदाहरण बताता हूँ हम लोग बंबई में रहते थे तो बंबई में साहब आप जानते हैं कि हम लोग तो वो मल्टी स्टोरी बैंक की बिल्डिंग थी उसमें रहते थे तो हम उस बिल्डिंग में कुछ मतलब उसके एसोसिएशन के पदाधिकारी थे तो एक रोज़ क्या हो गया कि उस बिल्डिंग और बगल वाली बिल्डिंग के बीच में जो कटीले तार थे वो टूट गए थे तो हमारे गार्ड ने आकर के बताया कि साहब वो तार टूट गए हम लोग भैया वो तार का निरीक्षण करने के लिए उतरे नीचे शाम को रात का नौ बज रहा था तो नौ बजे रात को जब हम वहाँ उतरे तो देखा कि बगल वाली बिल्डिंग के लोग भी वो टूटे तार को देखने आए हुए थे अब साहब उनसे बात होने लगी बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रही थी तो उन बगल वाले सज्जन से हमने पूछा सा तो तो और मैं तो आपके घर आ चुका हूं मैंने कहा साहब आप मेरे घर आ चुके हैं मैं बम्बई में नया नया आया था और मेरे किसी बैंक वालों के अलावा किसी और से मित्रता नहीं थी बोले साहब मैं आ नहीं चुका हूं मैं हर शाम आपके घर आता हूँ अब यार मेरा थोड़ा और माथा ठंड मैंने कहा भाई ये क्या बात है तो फिर उन्होंने बताया कि अरे मैं फलाने सीरियल में काम करता हूँ और वो सीरियल तो सभी लोग शाम को देखते हैं तो मैं इस तरह हर शाम आपके घर में आता हूँ उस समय वो डी टू वाला प्रोग्राम चल डी चलता था जिस पर कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आया करते थे मैंने भी यू ही कह दिया हाँ हाँ साहब मैं देखता हूँ अच्छा क्यों कह दिया अब आज जब मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं तो शायद ये बात है कि उस समय मैं ये सोच रहा था कि ये जो तार टूटे हैं इसको बनवाने में साहब वो नाराज़ ना हो या शायद मतलब वो बिगड़े नहीं कि आप लोगों ने तार तोड़ दिए क्योंकि वो तार हमारे बिल्डिंग के बच्चों की वजह से ही टूटे थे तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो तो शायद मैंने इसलिए हाँ हाँ कर दिया आज सोचता हूं तो वो बेवजह उनके कार्यक्रम की प्रशंसा करना उसका कारण क्या था उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आया मगर बस मैं कह गया कि हाँ, हाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम है तो ये शायद कॉन्फ्रेंटेशन को बचने के लिए हमने ऐसा कर दिया अच्छा कभी कभी क्या होता है कि आपका स्वभाव दयालुपने का होता है तो आप चूंकि उस दयालुपने के स्वभाव में आप यह सोचते हैं कि भाई मैं तारीफ कर रहा हूं तो शायद यह भी मेरी तारीफ करेंगे तो आप इसलिए तारीफ कर देते हैं और यह तो बहुत स्वाभाविक बात है कि भाई जब आप किसी की प्रशंसा कर देते हैं तो उस प्रशंसा के नतीजे के तौर पर आपकी एक तरह की बॉन्डिंग तो हो जाती है और ये जो बॉन्डिंग है ये क्यों होती है यह बॉन्डिंग होती है उन तारीफों या कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से जो आपने बेवजह दिए तो अब यह जो देखिए कॉम्प्लीमेंट्स तो यूजलेस थे क्योंकि उन कॉम्प्लीमेंट्स का कोई मतलब नहीं था बिकॉज देवे आर बेसलेस कॉम्प्लीमेंट्स बट जो बॉन्ड्स बने वो रियल थे और अब उन सोशल बॉन्ड्स को हम लोग मजबूत कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते तो ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इनका जिक्र अगर हम ऐसे सोचें कि साफ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम इनका इस्तेमाल देखें साइंस में विज्ञान में कहा जाता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो एनर्जी केवल शेप चेंज कर लेती है तो यहां पर भी जो एनर्जी हमने दी उन कॉम्प्लीमेंट्स यानी जो यूजलेस कॉम्प्लीमेंट्स थे उनकी वजह से उन्होंने सोशल बॉन्ड्स का शेप धारण कर लिया मगर यहाँ पर विज्ञान का एक नियम जरूर टूट गया वो नियम यह है कि एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है और नष्ट की जा सकती है तो हमने यहां पर एनर्जी उत्पन्न करने का काम कर दिया एनर्जी नष्ट तो नहीं हुई एनर्जी ने अपना शेप बदल लिया। यानी कि पार्ट ऑफ दैट प्रूव टू बी ट्रू और दूसरा पार्ट जो था वो नहीं साबित हुआ तो यानी कि जीवन के कामकाज में या घाल मेल में विज्ञान पूरी तरह से तो नहीं सिद्ध हो पा रहा है मगर कुछ भाग सिद्ध हो रहा है जब वो सिद्ध हुआ तो हम कह सकते हैं कि भाई एम्प्टी प्रेज यानी कि खाली तारीफ कॉम्प्लीमेंटिंग हमको किसी न किसी तरह से सोशल बॉन्ड बनाने में मदद कर देती है अच्छा कभी कभी तो अब आपको ये बता दूं साहब यहाँ पर हमने जानबूझ के कमेंट किया ये बात हम मान रहे कि जो, जो हमने जिन महिला का जिक्र किया जिन्होंने लैला मजनू की जोड़ी की बात किया तो हम यहां पर यह समझ लें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने ये कमेंट जानबूझकर किया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को यह बात समझ ही नहीं आती कि वो फालतू तारीफ कर रहे हैं। यहां पर आपको एक उदाहरण दे दू जैसे अक्सर मैं अपने कुछ संबंधियों में ही देखता हूं कि वो अक्सर हमसे यह कह देते हैं कि साहब आपने जो मतलब मैं आपने पॉडकास्ट का ही जिक्र कर रहा हूं आपने जो पॉडकास्ट किया वो बहुत अच्छा था बहुत ही बढ़िया था अब देखिए ये न तो उनको मुझे खुश करने की कोई जरूरत है न उसकी कोई आवश्यकता है या कुछ भी है क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने उस पॉडकास्ट को सुनाई नहीं अनफॉर्चुनेटली एक बार ऐसा हुआ है कि पॉडकास्ट का लिंक जो मैंने भेजा वो पॉडकास्ट का लिंक इनकम्प्लीट तो वो पॉडकास्ट बहुत से लोगों के पास पहुंचा नहीं मगर मेरे पास उनकी प्रशंसा आ गई कि वाह साहब आपने बड़ा अच्छा कहा अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैंने तो जो लिंक भेजा वो लिंक से खुल ही नहीं सकता था तो इन्होंने तारीफ क्यों किया अब आज चूंकि मैं ये बात आपके साथ कर रहा हूं तो यहां पर बता दूँ कि यहाँ पर मैंने जो ऊपर इतने कारण बोले आपको ये उनमें से कोई कारण हो सकता है या यह सबसे आसान कारण यह है कि उनको पता ही नहीं कि वो तारीफ कर रहे हैं वो एक्चुअली बात करने का एक तरीका है मैं अक्सर देखता हूं कि जो आप किसी के घर मतलब जो ये भी रिश्तेदारों के साथ भी होता है दोस्तों के साथ भी होता है और ऐसे परिचितों के साथ भी होता है वहां पर आप बोल देते भाभी जी आपका खाना जो आपने बनाया बहुत ही उमदा हुआ अब देखिए क्या होता है कि ऑफिस में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप अपना टिफिन लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो जिनके साथ आप टिफ़िन शेयर करते हैं अगर आप उनकी धर्मपत्नी से मिलते हैं या बात करते हैं तो ये बोल देते हैं कि भाभी ये आपका जो खाना होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है वो पत्नी भी बेचारी बड़ी मतलब चकित रह जाती है कि यार मैं तो सूखे बैंगन बना के भेजती हूँ सूखी रोटी के साथ तो ये सूखे बैंगन में क्या चीज़ इनको अच्छी लगती है आपको भी ऐसा कोई खास बात नहीं है मगर आप प्रशंसा करने पर उतर आते हैं यहां पर क्या होता है कि एक ही बात कही जा सकती है कि भाई प्रशंसा जो है अगर जेन्युन नहीं होती है तो कभी कभी यह प्रशंसा आपके ऊपर जो अगले का विश्वास है उसको डगमगा सकते और आपके संबंधों की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर सकती है क्योंकि अगला व्यक्ति यह समझ सकता है कि आप का जो व्यवहार है ना वो मैनिपुलेटिव है या डिसऑनेस्ट है तो इसलिए भैया ये फालतू की प्रशंसा जब आप करें तो या कॉम्प्लीमेंट दें आप जो भी मतलब प्रशंसा कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो सॉरी तो ये अवश्य इंश्योर कर लीजिए कि आपके जो विचार है ना उनमें जेन्युननेस होनी चाहिए आपका कारण चाहे जो भी हो मगर विचारों की जेन्युननेस दैट इज ए मस्ट क्योंकि देखिए जैसे ये व्यर्थ के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जहां पर प्रशंसा करनी है या जहां कॉम्प्लीमेंट देना है हम वहाँ भी नहीं दे पाते क्यों पहली बात तो यह कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमें देना है नहीं देना है दूसरी बात यह कि हम थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं हम सोचते हैं यार पता नहीं हम तारीफ करें उसको कैसे ले ले तीसरी बात यह है कि हमें डर लगता है कि भैया मैं इसकी प्रशंसा करूंगा तो मैं इसके सामने कमजोर हो जाऊँगा या इसके जब मेरा कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसमें ये आगे निकल जाएगा तो एक तरह की जलन है वो भी मुझे रोक देती है अच्छा कहीं कहीं पर कॉम्प्लीमेंट देना कल्चरली उचित नहीं होता को देखते पुरुष हूं तो महिला की बात कर रहा हूं महिला है तो पुरुष की बात करेंगी तो अगर आप किसी को देखते बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए मगर आप उसके कपड़ों की तारीफ नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते बिकॉज कल्चरली ये एक्सेप्टेबल नहीं है आप उसके फैशन की प्रशंसा नहीं करते आप उसके डेमेनर की प्रशंसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पहली बात तो कल्चरली नहीं स्वीकार्य है दूसरी बात ये हो सकता है पहले कभी आपने प्रशंसा की हो और भाई साहब उसके बदले में अच्छी गालियां खाई हो अच्छा एक आपको बात और बता दूंगा प्रशंसा करने योग्य जगह पर प्रशंसा नहीं करना आपके लो सेल्फ एस्टीम को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि आपको पॉजिटिव क्वालिटी दिखाई नहीं पड़ती दूसरे की ना आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि उसमें कोई अच्छी बात भी है अच्छा यहां पर आपको वो कहानी तो याद होगी कि जहां पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से और दुर्योधन से दोनों से एक ही गांव से भिक्षा मांग कर लाने को कहा युधिष्ठिर से कहा कि भाई किसी बदमाश से मांग के लाना और दुर्योधन से कहा किसी भले आदमी से मांग के लाना दोनों शाम को खाली हाथ आ गए क्यों क्योंकि युधिष्ठिर को कोई बदमाश नहीं मिला और दुर्योधन को कोई भला आदमी नहीं मिला तो जिसके अंदर जैसी भावना थी उसको हर व्यक्ति वैसा ही दिखाई पड़ा तो अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है तो आपको हर आदमी नीचा ही दिखाई पड़ रहा है तो आपको उसमें कोई अच्छाई तो नजर आई नहीं जब अच्छाई नजर नहीं आई तो भैया कॉम्प्लीमेंट किस बात का तारीफ किस बात की यह भी समझ के रखिएगा क्योंकि बहुत सी बातें तारीफ लायक होती है अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम इतने बिजी होते हैं इतना व्यस्त होते हैं कि भाई तारीफ क्या करें यार आपने एक बढ़िया सा नोट बनाया आप ऑफिस में काम करते हैं बढ़िया सा नोट बनाया और आप सोचते हैं कि यार ये नोट पे तो कोई तारीफ करेगा या आप छात्र हैं स्टूडेंट हैं और आपने एक बढ़िया सवाल का जवाब दे दिया तो आप सोचते हैं टीचर जी तारीफ तो करेंगे मगर टीचर जी तारीफ़ नहीं करते या साहब जो है वो आपके नोट की प्रशंसा नहीं करते तो यहाँ पर यह मत समझ आइएगा कि साहब को लो सेल्फ़ एस्टीम है या टीचर जी को लो सेल्फ़ एस्टीम है अरे भैया हो सकता है वो इतने बिजी हों इतने व्यस्त हों कि उनका ध्यान नहीं गया आपको प्रशंसा करने पर या आपको कॉम्प्लीमेंट देने पर अच्छा एक बात आपको और बताऊं जो मैंने पहले आपसे कहा ना कि आप जब तारीफ करें या कॉम्प्लीमेंट दें तो आपको सिंसियर दिखना चाहिए दिखना चाहिए मतलब आपकी बात में वो सिंसियरिटी होनी चाहिए तो यहाँ पर जब आप नहीं तारीफ करते हैं तो आपको ये लगता है कि भैया ऐसा ना हो कि वो मुझे चापलू समझ लें तो इसलिए आप तारीफ़ नहीं कर रहे तो यहाँ पर यह समझ लीजिए बॉस कि जेन्यून यानी कि असली प्रशंसा या असली कॉम्प्लीमेंट्स और नकली कॉम्प्लीमेंट्स इन दोनों को देने में आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं आपकी मर्जी है मगर दोनों के देने में ख़तरे भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं तो साहब मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि देखिए वो जो उन्होंने लैला मजनू कहा उसने हमारा दिन बना दिया और हमको बात करने का मौका दे दिया तो सब मैं आज के लिए आपसे यहीं पर विदा लूंगा और आपसे कहूंगा कि यार प्रशंसा करते रहो क्योंकि प्रशंसा नहीं करने से प्रशंसा करना या कॉम्प्लीमेंट देना ये ज्यादा पॉजिटिव बात है और आपको ये बता दू मैं तो देखिए मैं तो अपने मैं परसेंटेज जब बोलता हूँ ना तो ये मेरा अपना कैलकुलेशन है इसमें कोई वर्ल्ड डब्ल्यू एच ओ का या यूनाइटेड नेशंस का कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर यही कहूँगा कि ज़्यादातर लोग प्रशंसा सुनने के बाद शक नहीं करते अगर आपका अगर आपका उनसे कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो लोग समझते हैं कि ठीक ही कह रहा होगा यार इसका हमसे मतलब क्या है तो साहब प्रशंसा करिए और चांस यह है कि आपको भी बदले में प्रशंसा मिले तो जैसे बात करिए बात करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी तो भैया प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा मिलती रहेगी। इसके साथ ही आज आपसे विदा लेता हूँ आपने अपना समय दिया है उसके लिए आपका आभारी हूँ अगले हफ्ते फिर मिलूंगा आपसे इसी समय धन्यवाद मुझे दीवाना जी भर के ज़रा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना तारीफ़ करूं क्या उस पी जिसने तुम्हें बनाया तारीफ़ करूं क्या उस पी जिसने तुम्हें बनाया